संक्षिप्त महाभारत वन पर्व नल का रूप बदलना ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी होना भीमक के द्वारा नल दमयंती की खोज और दमयंती का मिलना ब्रेद सर्वजी ने कहा यधिष्ठिर जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी नल कुछ ठिठक गए उनके कानों में आवाज आई राजा नल शीघ्र ही दौड़ो मुझे बचाओ नल ने कहा डरो मत। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज कर्कोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है उसने हाथ जोड़कर नल से कहा राजन मैं कर्कोटक नाम का सर्प हूँ मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था उन्होंने साप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़ा रहा उनके उठाने पर तो साप से छुट जाएगा उनके साप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी बढ़ नहीं सकता तुम साप से मेरी रक्षा करो मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत मैं अभी हल्का हो जाता हूँ वह अंगूठे के बराबर हो गया नल उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए करकोटक ने कहा राजन तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर दसवा पग डाला और कहा दस त्यों ही कर्कोटक नाग ने उसे डस लिया उसका नियम था कि जब कोई दस अर्थात डसो कहता तभी वह डसता अन्यथा नहीं कर्कोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और कर्कोटक अपने रूप में हो गया आश्चर्यचकित नल से उसने कहा राजन तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा तुमने मेरी रक्षा की है अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु और ब्रह्मवेदताओं से भी कोई भय नहीं रहेगा अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और दूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी पुत्री पुत्र राज्य सब कुछ मिल जाएगा जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना यह कहकर कर्कोटक ने दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर ध्यान हो गया राजा नल वहां से चलकर दसवें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए उन्होंने वहीं राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है मैं घोड़ों को हाकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है अर्थ संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा और दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए ऋतुपण ने कहा बाहुक तुम भले आए तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे परंतु मैं शीघ्र सवारी को विशेष पसंद करता हूँ इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ तुम्हें हर महीने सोने की दस हज़ार मोहरें मिला करेंगी इसके अतिरिक्त वाष्णे नल का पुराना सार थी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहू के रूप में वाष्णे और जीवल के जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगी राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते कि हाय हाय तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबरा कर थकी मांधी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहने की उन्होंने कोई पहचान न सके जब विदर्भ नरेश भीमक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राजच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे एक सहस्त्र गए और जागीर दी जाएगी यदि आप लोग उन्हें ला ना सके केवल पता ही लगा लावें तो भी दस हज़ार में दी जाएगी ब्राह्मण लोग बड़ी ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े सुदैव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए छेद नरेश की राजधानी में गया उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया उस समय राजा के महल में पुण्याहवाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठ ही वह मंगल कृत्य देख रही थी सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूँ बड़ा अच्छा हुआ इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई सुदेव दमयंती के पास गया और बोला विदर्भ नंदिनी मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं तुम्हारे बिछो से सभी कुटुम्बी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया वह क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी सुनंदा दमयंती की को बात करते रोते देख कर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा राजमाता तुरंत अंतपुर से बाहर निकल आईं और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज यह किसकी पत्नी है किसकी पुत्री है अपने घर वालों से कैसे विछुड़ गई है तुमने इसे पहचाना कैसे सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया है सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया ललाट का वह तिल देख सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी उन्होंने दो घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा राजमाता ने कहा दमयंती मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है हम दोनों दसारण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था उस समय मैंने तुम्हें देखा था जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है यह संपत्ति जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी दमयंती बहुत प्रसन्न हुई उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ मैं रही हूँ यहाँ लड़की की ही तरह तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ मेरे छोटे छोटे दो बच्चे पिताजी के घर हैं वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे न जाने उनकी क्या दशा होगी आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेज मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए राजमाता बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई भोजन वस्त्र और बहुत सी वस्तुएँ देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ दमयंती अपने भाई बच्चे माता पिता और सखियों से मिली उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की राजा भीमक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 हज़ार गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया